सर आपने तो मेरे हाथ में कोई हथकड़ी भी नहीं पहनाई है रूही ने विक्रांत को अपना हाथ दिखाते हुए कहा हे, विक्रांत हंस पड़ा फिर उसने अपनी वीरता का बयान करते हुए कहा देखो रूही मैं सभी को अपने जैसा ही समझता हूँ इसीलिए सब पर बहुत भरोसा करता हूँ और चूंकि तुम अब मेरे साथ काम कर रही हो इसलिए मैं तुम पर पूरा यकीन करता हूँ मेरा दिल बहुत साफ है रूही ओ अच्छा फिर रूही ने अपनी कोहनी को दिखाते हुए कहा तो ये क्या है ये आपने मेरे हाथ में जीपीएस ट्रैकर क्यों पहना रखा है इसे क्यों नहीं निकाल देते आप ओह ये <laughs> ये तो वॉच है बस सिंपल वॉच मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है तुम इतना भी नहीं समझती विक्रांत ने बात संभालते हुए कहा सर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे पापा को कुछ नहीं होने देंगे लेकिन फिर भी देखिये न्यूज बाहर आ गई है और अब कभी भी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी आइडेंटिटी ओपन कर सकती है फिर तो उनकी जान और खतरे में पड़ जाएगी ना सर बाहर उनके उनके बहुत सारे दुश्मन हैं रूही ने विक्रांत से कहा तो मैं क्या करूं उनके कितने भी दुश्मन हो मुझे क्या मुझे कोई मतलब नहीं देखो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं उनकी आइडेंटिटी लीक नहीं करूंगा और ना ही मैंने किया है अब किसी और ने खबर बाहर फैला दिया तो इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करो समझी विक्रांत ने थोड़े सख्त लहजे में रूही को एक्सप्लेन करते हुए कहा ठीक है रूही ने कहा लेकिन सर आप मुझसे एक प्रोमिस कीजिए आप पहले तो मेरे पापा की सेफ्टी का ध्यान रखेंगे और दूसरा ये कि मैं आपके साथ कॉपरेट कर रही हूं तो इसलिए आप मेरी सजा भी कम करवाइए देखो ये तो मैं वादा कर रहा हूं और अगर तुमने कभी किसी की जान वगैरह नहीं लिया होगा तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें तो जल्दी से जेल से बाहर भी निकाल लूं विक्रांत ने रूही को आश्वासन दिया हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा रूही ने जवाब दिया बल्कि सर आप मुझे अपने साथ टीम में रख लेना मैं आपके साथ मिलकर हेल्प करूंगी फिर मैं ऑफिशियली चोरी किया करूंगी <laughs> हाँ हाँ लेकिन उससे पहले तुम्हें तमिल स्टार को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगी विक्रांत ने जवाब दिया और अगर तमिल स्टार मिल जाएगा तो फिर तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा हाँ हाँ, हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं पूरी हेल्प करूंगी रूही ने जवाब दिया अच्छा हाँ सर एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गई ओ। क्या क्या जल्दी बताओ विक्रांत ने बेहद उत्सुकता के साथ सवाल किया सर वो मेरे पापा को ना वो बीमारी भी है वो औरतों के साथ रूही ने विक्रांत को इशारे से अपनी बात समझाते हुए कहा फिर कुछ सेकंड शांत रहने के बाद विक्रांत से रूही ने कहा वो एक बार उनको वहाँ नीचे चोट लग गई थी तो फिर तब से वो वो कर नहीं पाते थे ओ तो इसका मतलब कि वो जो औरत तुम्हारे पापा के पीछे पड़ी थी उसके साथ तुम्हारे पापा कुछ कर भी नहीं पाए हाँ हाँ विक्रांत जोर से आंस पड़ा फिर अचानक से विक्रांत के चेहरे का रंग उड़ गया अचानक से उसे याद आया कि सिर काटने वाले केस में किसी भी औरत के साथ रेप या सेक्सुअल असाल्ट नहीं हुआ था इस वजह से पहले पुलिस को ये भी शक था कि कातिल कोई औरत ही है लेकिन अब विक्रांत थोड़ा दूसरे तरीके से सोच रहा था उसके मन में ये ख्याल आ रहा था की अगर कहीं ऐसा हो की कतिल विक्टिम को सेक्सुअली असाल्ट करने के काबिल ही ना हो तो अचानक से विक्रांत की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी वो अवाक रह गया था कहीं कहीं ये जोधन सिर काटने वाले लास्ट विक्टिम थी दूसरी चीज ये थी की जोधन फिजिकली इस तरह से फिट नहीं था की कि वो किसी के साथ रेप जैसी घटना कर सके और तीसरी बात ये थी की केस के आखिरी विक्टिम यानी की निर्मला के मरने के बाद से कािल अचानक से गायब हो गया और ठीक उसी समय रूही को भी गोद ले लिया गया था हो सकता है क्योंकि उसने बच्चे को गोद ले लिया था इसलिए उसने मर्डर करना बंद कर दिया था इसका मतलब हरामी चोरी यही करता था कमाल है दुनिया के जितने भी क्राइम हैं, सब करता था क्या ये अगर मुझे अभी ये सिर काटने वाला केस ही सॉल्व करना होता तो फिर ये तमिल स्तार वाला केस तो कुछ भी नहीं है और अगर वाकई में जोधन ने दोनों क्राइम किए है तो फिर तो इस साले को फांसी दे देनी चाहिए एक बार के लिए तमिल स्तार वाले केस में तो इसे माफी मिल भी सकती है लेकिन सिर काटने वाले केस में तो इसे कोई भी नहीं बचा पाएगा वैसे संयोग गजब का है। है साला खोज रहा रहा और क्लू मिल सिर काटने वाले केस का सर सर हेलो, कहाँ खो गए आप रूही ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैं आपसे बात कर रही हूँ मैं आपको पापा की प्रॉब्लम के बारे में बता रही हूँ और आप है की हा जा रहे रूही ने विक्रांत को ख्यालों की दुनिया ऐसी बाहर खींच लाते हुए कहा हो के माँ की मां की विक्रांत को अब जाकर होश आया उसने अपनी फिसली हुई जुबान को संभालते हुए कहा रूही रूही बच्चे तुम इधर आओ मेरे साथ बैठो विक्रांत ने कुर्सी आगे खींचकर कर रूही को उस पर बैठाते हुए कहा तुम मुझे क्या बता रही थी तुम्हारे पापा बच्चे नहीं पैदा कर सकते ना हाँ बहुत सही फिर आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास बताओ जरा सर रूही ने विकांत को अजीब सी नजरों से घूरते हुए कहा यह क्या बात हुई सर मैं आपको पापा की प्रॉब्लम बता रही हूँ और आप हैं कि मेरा मजाक बना रहे हैं अरे मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ यार तुम समझ नहीं रही हाँ तो तुम मुझे अपने पापा के बारे में और कुछ भी बताओ अच्छा ये बताओ कि वो जो एक औरत थी जो तुम्हारे पापा के पीछे पड़ी थी उसे तुम जानती हो उसका एड्रेस दे दो मुझे सर आपकी स्माइल ना बहुत अजीब है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है की आप मेरा मजाक बना रहे रूही ने जवाब दिया तभी उसकी नजर वाइट बोर्ड पर लिखे एक इन्फॉर्मेशन पर पड़ गई उस इन्फॉर्मेशन को देखते ही रूही के चेहरे का रंग उतर गया वो शॉक्ड होकर कुछ देर तक व्हाइट बोर्ड की तरफ देखती रही और फिर उसके बाद विक्रांत की तरफ देखकर बोल पड़ी मुझे तो से झूठ से बोला शुरू से ही उनका दिमाग खराब चल रहा था रूही इस वक्त वाइट बोर्ड पर लिखे डी रिपोर्ट को पढ़ रही थी रूही ने बेहद भावुक होते हुए आगे कहा मुझे तो लग रहा है की ये मुझसे शुरू से ही झूठ बोल रहे थे लेकिन क्यों मेरे पापा झूठ क्यों बोल रहे थे मैं तो हमेशा उन पर भरोसा करती थी मुझे तो लग रहा है कि वो हमेशा से मुझसे झूठ बोलते रहे से थी। वो बहुत कोटी थी। विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था की आखिर कैसे वो रूही को इस कठिन स्थिति में समझाए अगर वो फोटो वाली औरत मेरी माँ नहीं है तो फिर मैं कहा से आई हूँ रूही ने इतना कहते हुए व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए एक नाम की तरफ इशारा करते हुए कहा और ये ये बेबे का क्या मतलब है ये सवाल सुनकर विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वो वहीं पर खड़े होकर कुछ सोचने लगा उम्र मैच हो रही है समय मैच हो रहा है मकसद भी मैच हो रहा है और मेंटल स्टेटस ये भी मैच हो रहा है विक्रांत को पूरा यकीन हो गया था कि जोदन सिंह ही सिर काटने वाले केस का का उसी ने बेरहमी के साथ औरतों का सिर कलम किया था लेकिन फिर भी इस वक्त विक्रांत बेबस था वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास मुजरिम को पकड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी के सबूत नहीं था अगर वाकई में जोधन ने मर्डर किया ही था तो फिर तो फिर सबूत कहाँ है